चाहिए योग्य कोई कृत्य नहीं करना चाहिए निंदनीय कृत्य नहीं करना चाहिए स्वप्न में भी निंदनीय कुकृत्यो से बचना चाहिए किंतु इसके बाद भी कोई भक्त की निंदा करे तो इसे भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए निंदक ही भगवत प्राप्ति के पथ के सहायक हैं संसार में सबसे अधिक हित करने वाली होती है माता माता बालक के मल को अपने हाथ से साफ करती है किंतु माता से भी अधिक हितकारी होते हैं निंदक वो जिह्आ से मल को साफ करते हैं हाथ से मल साफ करने वाले के अपेक्षा जिह से मल साफ करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है निंदक का जिह्वया मलम निंदक जिह से मल को साफ कर देता है इसलिए निंदक से डरना निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन सारुन पानी बिना निर्मल करे लेकिन निंदा योग्य कृत नहीं करना ये ये सावधानी रहे भगवान की दृष्टि में अत्यंत पवित्र रहना चाहिए किंतु इसके बाद भी कोई निंदा करता है तो प्रसन्न होना चाहिए हमारे वृंदावन के एक महान रसकाचार्य श्री स्वामी गदागर भट्ट जी महाराज और गौड़ीय संप्रदाय की मिली जुली सेवाए स्थान गौड़ी संप्रदाय की परंपरा का गदाधर भट्ट को स्वामी चैतन जी के पार्षद हैं, उनके परिकर हैं और सेवा पूजा बल्लभ कुल की पद्धति से होती है वृंदावन में कथा कह रहे थे जिन को गदाधर भट्टी जी वृंदावन में कथा कह रहे थे और धौरेरा धौरेरा है मथुरा वृंदावन के मध्य वहां एक राजा रहते थे राजपूत उनका नाम था कल्याण सिंह जी महाराज वे कथा सुनने रोज आते थे रानी को भ्रम हो गया कहीं राजा साधु न बन जाए तो उस रानी ने राजा के चित्त में गदाधर भट्ट जी के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कराने के विचार से एक नाचने गाने वाली नटनी को जो कि आसन्न प्रसवा थी बालक को जन्म देने का समय जिसके निकट था उस जमाने में अकबर के जमाने की बात है उस जमाने में बीस स्वर्ण मुद्राएं दी बहुत कीमत होती बीस मुद्रा और कहा कि ऐसे श्रोताओं का समाज जब बैठा हुआ हो तुम जाके सीधे कह देना राजी बा पहले हमारी समस्या का समाधान कीजिए आपकी कृपा से मैं गर्भणी हुई अब बालक के जन्म का समय है आप व्यवस्था कीजिए ऐसा बोल देना भक्तमाल की कथा महाराज बहुत हल्की कथा नहीं है बड़े गुरु कथा है वजनदार है वो तो नाचने गाने वाली स्त्री उसने जाकर कह दिया मारा पीछे कथा बांच लेना आपकी कृपा से मैं गर्बणी हुई ये बच्चे के जन्म का समय है मेरी व्यवस्था कीजिए भरी सभा में अपमान हो और उस स्त्री के द्वारा आरोप लगाया जाए जिसको उन्होंने कभी देखा ही ना हो गदागर भट्टी जी मुस्कुराकर बोले देवी भली आई मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था वृंदावन का ठाकुर तो सबकी व्यवस्था करता है तो क्या तेरीवश करेगा प्रेम जी पूरी करेंगे आप फिर गोपी गीत पर प्रवचन चल रहा था तो खून नहीं थे थे वे तो तो समझ गए ये सिद्धों की की लीला है पर लोग थे। वो धीरे-धीरे तो उठने तैयारी में अरे ज्ञान बैरा गीतना ऊंचा और महाराज श्री की हालत ऐसी उस समय एक राधिका वल्लभदास जी नाम के संत थे पहलवान थे। उनको सहन नहीं हुआ राधिका वल्लभ दास ने उस नटनी को एकांत में बुलाया लाठी दिखाई उसको ऐ सच्ची सच्ची बता मैंने तो तुझे कभी वृंदावन में देखा नहीं पहली पहली बार आई है फिर ऐसा क्यों बोलती है और डांट फटकार के आगे भूत भी भाग जाते हैं मार के आगे भूत भागते है डंडा देख के डर गई बिचारी एक महात्मा जी थे बहुत वृद्ध थे वृद्ध तो थे ही पर वो अपनी आयु बहुत ज्यादा बताते थे फिर कहते थे कि हम राम जी की बरात में गए नार में हम लड़ हम लड्डू तसे पूजा होती एक मथुरा के उनको राम जी की बरात में गए थे वो तस्मे फेरते हुए आए अरे बाबा यहाँ कहाँ बैठा है अरे कैसे बोलते हो हम राम जी की बरात में गए थे रसोईया तो मैं मई थार तो मई फेर रहा था मैंने तो तुझे देखा नहीं तू कहा से आया मैंने देखा तू कहा से आया ऐसी राधिका वल्लभ दास जी ने कहा की हमको साठ वर्ष हो गया वृंदावन रहते रहते मैंने तुझे कभी देखा नहीं तू कहां से आई सच्ची सच्ची बता कल्याण सिंह भी आगे उन्होंने भी तलवार दिखाई उसने अपने साड़ी के छोर से मुहरे निकाली और बीस मुहरें दिखाई बोले कल्याण सिंह की रानी ने ये मोहरे हमको दी हैं संत की बदनामी कराने के लिए मुहरे दी है कहा चलो ये बात वही कहो जल्दी सभा में आई रोते रोते उसने मोहरे दिखाई सारी बात फिर कर दी कल्याण सिंह ने निश्चय किया मैं रानी को मार डालूंगा जीवित नहीं छोड़ू म्यान से तलवार निकाली संकल्प कर लिया रानी का बध करके ही तलवार म्यान में जाएगी गदाधर भट्टी जी ने उसको ठीक ही कहते हैं रजोगुणी जीवों पर सत्संग का प्रभाव नहीं होगा इतने दिनों तक कथा सुनकर तू क्रोध को नहीं जीत पाया गलती न तो नटनी की है पर तेरी पत्नी रानी की है गलत तेई है सब कुछ आ गए बोले पहले मन में तलवक होता है मेरी गलती का है ज्ञान में तलवार रख लो महाराज मेरी गलती क्या है बोले तुम्हारी गलती है तुम अकेले कथा सुनने क्यों आते हो सहपुत्र गृहस्थ हो तो पुत्र पुत्राधिकों के साथ कथा सुननी चाहिए विरक्त हो तो सहा क्यों कहते शिष्या आजम सब कथा में आए तो अकेले कथा सुनना भी अपराध है तुम यदि रानी को सत्संग में लाते तो संतों के प्रति उसका ऐसा घृणित दृष्टिकोण नहीं रहता अब बोले प्रायश्चित क्या है बोले प्रायश्चित यही है एक बार भी पत्नी से चर्चा नहीं करोगे उसको सत्संग में लाओगे हम तो गदाधर भट्टी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कैसी तितिक्षा होगी उन्होंने सहन कर लिया निंदा और निंदक ये दोनों आधक के भगवत प्राप्ति के थे इसलिए न वो निंदा से डरता है न निंदकों से डरता है साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक मित्र मारा साधो निंदक को नियारे हीरा को नियारे ही दे रा होन न दे रा साधो निंद निंदक मित्र हमारा साधो दाछे निंदा करध पाछे निंदा कर, निंदा कर, निंदा कर सुनी मन मिते विकार से सोना तापे अग्नी में सोना ताप्य अग्नी में निर्मल करे सुनारा, निर्मल करे साधु निंदक मित्र हमारा घन हहरण कसी ही निबर कसी कीमत लक्ष हजारा मत मतलब हजारा ऐसे जांचत दुष्ट संत को ऐसे जांचत दुष्ट संत को करण जगत उजियारा करण जगत उजिया निंदक हमारा में निंदक निंदकित हमारा सुखी रहो निंदक जग मही सुखी रहो निंदक जग म जग मखी जग मान रोग न हो तन सारा रोग न हो तन सारा हमी करने वाला हमारी निंदा करने वाला उतरे भविधि पारा उतरे पारा आप सुखी रहे स्वस्थ रहे सुखी रहो निंदक जगमाही रोग न हो तनुसारा हमारी निंदा करने वाला उतरे भू निधि पारा ऐसी उदारता संतों को छोड़कर और किसमें हो सकती है निंदक के चरण की अस्तुति वरणों बारम बारा वरण बारमार चरण दास में सुनिए साधो चरण दास में सुनिए निंदक साधक भारा निंदक साधक भार साधो भाई निंदक में प्रण निंदक हमारा। आप लोग ऐसा ना समझें कि ये थोड़े जब तक मतंगजी ने शहर निंदक भी कब तक निंदा करेंगे निंदा कर वे थक जाते हैं फिर चुप हो जाते हैं सबरी को सबरी जी को मतंग ऋषि की सन्निधि में कई हजार वर्ष तक निवास का अवसर जिसे जिसपूर्वक सुने जिसमें सवरी जी को श्री राम जी का दर्शन हुआ है उसमें सबरी जी की आयु थी साठ हजार वर्ष आयु नहीं थी साठ हजार वर्ष तो उसे मतंग ऋषि के आश्रम में रहते रहते हो साठ हजार वर्ष इसलिए श्रमणाम धर्मनिपुणाम निपुणाम अभिगत धर्म का, अभी राम जी के आने में केवल दस हजार वर्ष बाद तब तक सरकार का दिव्य साकेत से विमान आ गया और विमान आ गया तो श्री मतंग जी ने कहा बिटिया सवरीसों कहो तुम राम दर्शन करो मैं तो परलोक जात आज्ञा हो पा तुम यहां रहकर श्री राम जी का दर्शन करना मुझे तो सरकार का बुलावा आ गया है मैं तो दिव्य साकेत गमन कर रहा हूँ सबरी ने चरणों में पढ़कर प्रणाम क्या बोले मुझे भी दर्शन नहीं करना है मुझे भी अपने साथ ले चलिए गुरुदेव मत कीजिए क्योंकि लगता है श्री राम दर्शन से भी अधिक गुरु दर्शन की गुरु सत्संग की महिमा है सहजोबाई ने तो कहा है गुरु न तजु हरिको तारू सहजाई ने कहा गुरु न तजु हरिको तजगारू कहा तू ने मेरे में अब तक किसी आज्ञा का उल्लेन नहीं किया है गुरु धर्म आश्रम धर्म की लज्जा अब तेरे हाथ गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं धर्म आश्रम धर्म यहाँ मुझे विश्वास है सर्वज्ञ प्रभु श्री राम इस मतंग की कुटिया पर आने का संकल्प लेकर अवध राज सिंह को छोड़ेंगे और यहाँ आएंगे और जब भी यहाँ आएंगे और मैं भी नहीं हूंगा और तू भी नहीं होगी तो सुने आश्रम में मेरे आराध्य का आतिथ्य कौन करेगा मेरे आराध्य का आतिथ्य तू करी और यदि आश्रम में प्रभु आए और उनका आतिथ्य नहीं हुआ तो मेरा आश्रम धर्मनष्ट हो जाएगा मेरा गुरु धर्मनष्ट हो जाएगा यह है आश्रम आश्रम की मर्यादा आश्रम में आए हुए किसी अतिथि का यदि ठीक सत्कार नहीं होता है उससे आश्रम धर्मनष्ट होता है आचार्य की संतों की गुरुजनों की गरिमा पर प्रभाव पड़ता है इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है यदि हम किसी महत्पुरुष के आश्रित हैं और उसकी सच्ची सेवा करना चाहते हैं हृदय से सेवा करना चाहते हैं उसकी सच्ची सेवा हृदय से सेवा यही है आश्रम में कोई अतिथि आवे वह असतृत होके न जाए पर स्थिति ये यहां तो हम क्या जिन्हें कैसे पवित्र संस्कार दिए हैं ऋषि बालकों को सेवा में ऐसे तत्पर हैं नहीं तो आश्रमों की स्थिति तो ये है कि भगत आया तो गुरुजी जाने हम लोगों को क्या मतलब ठीक से पूछे तो ठीक से बता भी नहीं सकते आसन देके बिछा के उसको बिठा नहीं सकते जल नहीं पिला सकते क्यों हम ब्राह्मण हैं हम महात्मा है तहत्यों की सेवा के लिए थोड़ी हमने घर छोड़ा चलो ये बात तो ठीक है पर अतिथि देवो भव कहा का वाक्य है सर्वस्याभ्यागत गुरु अभ्यागत सबका गुरु है जैसे गुरु का आद होना चाहिए ऐसे ही आश्रम में आए हुए अतिथि का अतिथि यदि आदर प्राप्त नहीं करता है तो वह आश्रम के संपूर्ण सुकृत को लेकर चला जाता है सही आश्रम में प्रभु का सत्कार होगा और इस आश्रम में भी जरूर आएंगे मुझे विश्वास है किंतु जब यहां कोई स्वागत करने वाला नहीं होगा तो मेरा आश्रम धर्म हो जाएगा मेरी गरिमा नष्ट हो जाएगी आश्रम की मैं तो जा रहा हूं पर देवी से कहा प्रभु मैं उन प्रभु का आतिथ्य कर पाऊंगी कहा जिया तेरे तेरे ऊपर तो मुझे विश्वास है आतिथ्य के लिए ही वे आएंगे और तेरा आतिथ्य वेद शास्त्र और पुराणों में गाया जाए ऋषि मुनियों के आतिथ्य होगा उसकी चर्चा भले ही पुराणों में संत साहित्य में न हो पर तेरे आतिथ्य को संत भाव भर कर गाएंगे कहा गुरुदेव यदि आपकी मर्यादा की रक्षा की बात है तो मैं आपके असह्य विरह वेदना को सहन करते हुए भी श्री राम दर्शन की इच्छा से यहाँ रहूंगी पर जरूर आएंगे आपकी आज्ञा आपकी आपके वचन पर हमें परिपूर्ण विश्वास है पर गुरु जी एक बात बताइए आप प्रभु के यहाँ जा रहे हैं फिर रो क्यों रहे हा सबरी सो तुम राम दर्शन करो मैं तो परलोक लोक जात आज्ञा प्रभु पारिए अपनी इच्छा से नहीं जा रहे भगवान की आज्ञा है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है राम बुलावा भेजिया दिया कबीर आ जो सुख यहां संग में सो वही कुंत नो सबरी में सत्य कहता हूं तेरे पास बैठकर जो श्री राम चर्चा करने में सुख मिलता है वो सुख वहां नहीं मिलेगा इन प्रभु की आज्ञा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा ने भगवान नाम स्मरण करते हुए दसम द्वार से ब्रह्मरंद्र से अपने प्राणों का निर्गमन करते हुए युगाग्नि में अपने शय को भस्म करते हुए महर्षि मतंग साकेत पधारे हैं बोलो श्री मतंग जी महाराज सवरी अकेली हो एकदम अकेली मतंग ऋषि के आश्रम में अकेली सबरी है। और उसका तप ऐसा प्रकाशित हुआ ऐसा प्रकाशित हुआ जैसे शारदीय पूर्णिमा की चंद्रिका चितकती है ऐसे उस पूरे वन्य प्रदेश में सवरी की तपस्या की कांति ज्योत्सना छिटक रही थी ऐसी सवरी की तपस्या है और आगे सबरी के अतिथि भगवान श्री राम बनेंगे इसकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि करीब करीब सात बजने वाला है और यही विराम होता है। कल राम राम राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, राम, राम श्री राम जय Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Monam Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai.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 Jai yeah. Ram. Yeah. Armen, श्री राम जय राम जय जय राम श्री जे राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम कहते नाम सबरी तहत सब चाहत तहल साधु तन नूनताई है चाहत तहल साधु तन नूनताई है नून रजनी शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी रजनी के से ऋषि आश्रम प्रवेश करी ना। लक न बोझ धरि आवे मन भाई न बोझ धरी आवे ना। न्याय दे, दे को मग झारे का दीनदार न्याय दे को झारे काकरनी दीनदारी न्याय दे को मग झारे कीनदारे को जाकर बीन बीनदारी एक कूटी जाई देने कु नाम लखाई है जाई को ना लखाई है, दे दे को दे लखाई है। उठत सवारे कै कौन धो गुहार उठत सवारे कैन चिको बड़ो सुखदाई है भयो बड़ो सुभदाई है बड़े असंग बेमतंग मतंग रस रंग भय बड़े असंग बेमतंग मतंग रस हरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है हरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है, चोर आयो है। चोरी बहो बाही एक दीना करे चोरी गौ पाए बिना पाए प्रीति बाको मन भर मायो है बिना पाए प्रीति बाको मन मायो है बैठे निशी चौकी दे शिष्य सब सब शिष्य सावधानी आय गई कही लई कॉँपना आय गई कह लई कॉँप कने नायो ऋषि जलधारा बैन देव ऋषि जलधारा बैन बिनन नसों कहो जात कहा कछु पायो है बो जा